भगवान ने यह सब सुना स्वभावता चौंके उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं शर्म नहीं आती संकोच नहीं होता लज्जा नहीं लगती थोड़ा सोचो क्या तुम कह रहे हो किस लिए कह रहे हो क्योंकि जो भी कहा जाता है उसके भीतर कारण है अकारण कुछ भी नहीं तुमने अगर कहा कि सुंदर स्त्री पुरुष तो तुम्हारे भीतर अभी भी रूप की वासना है तुमने अगर कहा धन देने वाले दान करने वाले श्रेष्ठ पुरुष तो तुम्हारे भीतर धन की अभी भी कामना है और तुमने कहा छायादार वृक्ष साफ सुथरे रास्ते सरोवरों से भरे हुए मार्ग तो तुम्हारे भीतर अभी भी सुविधा का आग्रह है और सुविधा या सौंदर्य या संपत्ति इनको मूल्य न देने के लिए तो तुम संन्यास्त हुए हो कि इनको अब मूल्य नहीं देना है अब किसी और बड़े मूल्य को खोजना है परम मूल्य को खोजना है इनकी तरफ पीठ करो अब अपने घर की तरफ चलो अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओ सोचना ही हो विचार ही करना हो तो उस भीतर के पथ का विचार करो एक दूसरे को सहयोग दो जो जहां तक बढ़ गया है वहां तक की बात बताए कि दूसरे भी वहां तक बढ़ सके जो जहां अटक गया है अपने अटकन की बात बताए कि शायद कोई सहारा दे सके चर्चा करो ताकि तुम सहयोगी हो जाओ अकेले जाने में कठिनाई है इसलिए तो भिक्षुओं का संग बुद्ध ने बनाया था कि जहां अकेले ना जा सको वहां सब संग सांस चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है अकेले जाना कठिन होता है दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है कोई भूल तुमसे हो रही दूसरे से नहीं हो रही वो तुम्हें संभाल दे सकता है कहीं तुम फिस, फिसलने लगो तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले सकता है कहीं तुम गिर पड़ो तो कोई दो मित्र तुम्हें उठा ले सकते हैं ये भिक्षुओं का संघ इसलिए है कि तुम एक दूसरे के संगी साथी बनो भीतर की यात्रा में यहां तो कुछ उल्टा हो रहा है तुम तो बाहर की यात्रा की बातें कर रहे हो और इतने रस से कर रहे हो और संकोच भी नहीं और लज्जा भी नहीं और शर्म भी नहीं लगती तुम्हें तुम तो ऐसे मौत से कर रहे हो जैसे तुम कुछ गलत कर ही नहीं रहे अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओ समय थोड़ा और करने को बहुत कुछ शेष है समय ज्यादा नहीं है कब दिया बुझ जाएगा नहीं कहा जा सकता कब हवा का झोंका आएगा और तुम विदा हो जाओगे नहीं कहा जा सकता लहर की भांति है ये जीवन अभी है अभी नहीं है इसलिए एक क्षण भी खोने जैसा नहीं एक क्षण भी गमाने जैसा नहीं सारे समय को जितना समय मिला है अंतर यात्रा पर समर्पित कर दो इन्हीं वाह मार्गों पर जनन जन भटकते रहे अभी भी थके नहीं इतना तो चल चुके हो इन रास्तों पर इतना तो सौंदर्य देखा इतने तो स्त्री पुरुष देखे इतने तो धन पद देखे अभी तक थके नहीं अभी भी इन्हीं का सपना चल रहा है और छोड़ चुके तुम इन्हें छोड़कर आए हो फिर भी इन्हीं की सोच रहे हो मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया संस्थ होने आया फकीर की कुटी में प्रवेश करके उसने चरणों में सिर झुकाया और कहा कि प्रभु मुझे स्वीकार करे मैं सब छोड़कर आ गया हूं उस फकीर ने का झूठ मत बोल उस युवक तो बहुत चौंका और उस फकीरने का पीछे देख पूरी भीड़ अपने साथ ले आया है। उस युवक ने तो डर के पीछे भी देखा वहां तो कोई भी ना था फकीरने का वहां नहीं भीतर और तब उस युवक ने आंख बंद की और देखा कि निश्चित वहां सब खड़े मित्र परिजन पत्नी बच्चे जिनको वो गांव के बाहर छोड़ाया जो गांव के बाहर तक उसे छोड़ने आए थे वो सब खड़े पंक्तिबद्ध शरीर से तो आ गया है मन से अभी वही अटका है गुरु ने ठीक कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ये भीड़भाड़ छोड़ क्या ये भीड़ भाड़ ना चलेगी यहाँ अकेला हो क्या सन्यास का अर्थ ही ये होता है अकेले होने में जिसे मजा आ गया भीड़ से जो थक चुका है व्यर्थ से जो ऊब चुका है संसार से जो भर चुका है देख लिया सब सब तरफ से देख लिया उलट पलट के देख लिया कुछ नहीं पाया खाली है ऐसा रिक्त संसार को देखकर जो आ गया फिर वो ऐसी बातें करेगा ऐसी बातें तो फिर संभव न रह जाएंगी ये बातें तो बड़ी सूचक है तो बुद्ध कहते हैं इन्हीं मार्गों पर चलते चलते जन्म जन्म बीत गए अभी तक थके नहीं और भी भटकना है क्योंकि जो सोचोगे तो फिर भटकोगे पहले तो विचार पैदा होता है फिर कृत्य बन जाता है ख्याल रखना कोई भी कृत्य अचानक पैदा नहीं होता पहले तो विचार का बीज पड़ता है फिर विचार का बीज धीरे धीरे मजबूत होकर जड़े जमाता है फिर अंकुरण होता फिर कृत्य बन जाता है अभी सोच रहे हो धन के संबंध में फिर आज नहीं कल धन के पीछे दौड़ने लगोगे अभी सोच रहे हो सुंदर स्त्री पुरुष के संबंध में लेकिन कब तक रुकोगे ये विचार अगर गहन होता गया तो कृत्य में परिणित होगा ही इसलिए अगर कृत्य से बचना हो तो विचार से बचना होता है सभी विचार अंततः कृत्य में रूपांतरित हो जाते हैं और कर्तव को बदलना बहुत कठिन है विचार को छोड़ देना बहुत सरल है क्योंकि विचार छोटा है ऐसा समझो कि बीज बट वृक्ष का बीज कितना छोटा सा होता है? अगर बट वृक्ष का बीज तुम्हारे आंगन में पड़ा हो तो इसको फेंक देने में क्या अड़चन है जरा बुहारी मार दी बाहर हो जाएगा लेकिन बट वृक्ष पैदा हो जाए फिर बुहारी मारने से कुछ भी ना होगा फिर तो बड़ा आयोजन करना होगा तब कहीं ये बट वृक्ष निकलेगा क्रेन लानी पड़ेगी या लकड़हारे लाने पड़ेंगे इसे काटना पड़ेगा तब कहीं ये दूर होगा और ये जो भीतर कृत्य के वृक्ष बड़े हो जाते हैं इनकी जड़ें तुम्हारे प्राणों में फैल जाती ये तुम्हारे चित्त को सब तरह से आच्छादित कर लेते इनको उखाड़ना अपने को तोड़ने जैसा होता बड़ा पीड़ादायी है इसलिए बुद्ध कहते हैं क्या अभी और भटकने का मन है ये विचार तो संकेतिक है ये तो खबर दे रहे हैं कि अभी भटकने की और इच्छा बनी ऐसा लगता है भिक्षुओ तुम कच्चे ही सं्यस्त हो गए तुम पके नहीं थे तुम्हारा मन अभी वहीं अटका है ऐसा लगता है तुम किसी लोभ में आ गए तुमने मेरी बात सुनी तुम प्रभावित हो गए तुमने छोड़ दिया लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी तुम्हारे जीवन में अभी प्रौढ़ता नहीं आई थी अभी और भटकने हैं वह है मार्गो में कैसा सौंदर्य वह मार्गों में कैसी छाया वह मार्गों पर कैसे सरोवर बुद्ध की सारी चेष्टा पूरे जीवन कोई ४२ वर्ष बोधि के बाद वे लोगों को समझाते रहे अथक सारा एक ही प्रयास कि किसी तरह लोग अपने भीतर आ जाएं, किसी तरह उन्हें स्वयं का दर्शन हो जाए एक ही संदेश हजारों ढंग से दिया एक ही बात हजारों ढंग से कही सार तो इतना ही है कि अपने भीतर आ जाओ इसलिए कोई भी अवसर चूके नहीं कोई भी अवसर हो उन्होंने उसको ही मौका बना लिया ये अवसर था भिक्षु बात कर रहे थे उन्होंने इसको ही अवसर बना लिया यही एक उपाय बन गया कहा कि बाहर के मार्गों में कैसा सौंदर्य बाहर के तो सभी मार्ग कंट का कीण है भिक्षु कुछ और कह रहे थे बुद्ध ने उस कुछ को उपयोग कर लिया कहा बाहर के मार्गों में कैसा सौंदर्य बाहर के तो सभी मार्ग असुंदर हैं क्योंकि बाहर के सभी मार्ग अंततः नरक में ले जाते दुख में ले जाते जो दुख में ले जाए, वो कैसी सुंदर और बाहर के मार्गों में कैसी छाया क्योंकि बुद्ध कहते हैं मैंने तो बाहर के मार्गो पर चलते लोगों को सिर्फ जलते पाया कैसी छाया तुम बातें बातें कैसी कर रहे हो बाहर के मार्गों पर मैंने लोगों को भटकते पाया पसीने से तरबतर पाया जलते पाया लपटों में घिरा पाया पीड़ा में पाया संताप और चिंता में पाया बाहर के मार्गों पर कैसी छाया और बाहर के मार्गों पर कैसे सरोवर किसी को कभी तृप्त होते देखा है किसी की प्यास बुझते देखी सिकंदर की नहीं बुझती जिसके पास सब है सम्राटों की नहीं बुझती जिनके पास सब है बुद्ध ये कह रहे हैं कि मेरी नहीं बुझी थी मेरे पास सब था मैं पागल थोड़ी को सब सबको छोड़कर चला आया देखा कि नहीं बुझती बाहर के मार्गों पर सरोवर नहीं है बाहर के मार्गों पर तो ऐसी ही स्थिति है कि जितना प्यास को बुझाने की कोशिश करो उतना और आग में घी पड़ता है उतनी और प्यास भबकती है सुंदर्य तो है आर्य मार्ग में बुद्ध अंतर मार्ग को आर्य मार्ग कहते हैं आरी का अर्थ होता है श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है वे भीतर की तरफ जाते हैं जो निकृष्ट हैं वे बाहर की तरफ जाते आरी मार्ग का अर्थ होता है जिनके पास बुद्धिमत्ता है वो भीतर की तरफ जाते जो बुद्धिहीन है वो बाहर की तरफ जाते स्वभावतः बुद्धिहीन ही बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि बाहर से कुछ मिलता तो नहीं सिर्फ भटकावा और भटकावा मिलता तो भीतर है तो ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कंकड़ पत्थरों को बीनता रहे तो उसको तुम बुद्धू ही कहोगे ना जिनसे कुछ भी ना मिलेगा कोई मधुमक्खी कंकड़ पत्थरों पर बैठी रहे और सोचे कि मधु मिल जाएगा तो पागल कहोगे ना फूलों पर मिलता है मधु ऐसे ही भीतर है आनंद वह फूल तुम्हारे भीतर है जहां तुम्हारे जीवन का मधु संचित है तुम्हारा बौरा जब भीतर उड़ेगा भीतर गुनगुन -गुन करेगा और भीतर के कमल पर बैठेगा तब तुम भरोगे रस से तब रस धार बहेगी तो बुद्धिमान तो भीतर की तरफ जाता बुद्धिहीन बाहर की तरफ जाता इसलिए भीतर की यात्रा को बुद्ध कहते हैं आर्य मार्ग श्रेष्ठ जन का मार्ग यहां आरी से आरी जाति का कोई संबंध नहीं है यहां आरी से श्रेष्ठ शब्द का प्रयोजन है छाया है आरी मार्ग में सरोवर भी वही है वही शरण खोजो वही मिटेगी प्यास और कहीं नहीं भिक्षु को आरी मार्ग में ही लगना चाहिए क्योंकि वहीं दुख निरोध है वही दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध की सारी उपदेशना कैसे दुख निरुद्ध हो जाए इसकी इस संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी है इसके पहले हम सूत्रों में प्रवेश करें वेदांत आनंद की बात करता है उपनिषद आनंद की बात करते हैं वेद आनंद के गीत गाते हैं लेकिन बुद्ध आनंद की बात नहीं करते बुद्ध दुख निरोध की बात करते यह बात बड़ी बहुमूल्य है बुद्ध कहते हैं आनंद की तो बात करने की जरूरत ही नहीं बस तुम दुख पैदा करने के आयोजन छोड़ दो आनंद तो पैदा हुआ ही है आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है आनंद तो तुम लेकर ही आए हो आनंद तो है ही आनंद को पाना थोड़ी है इसलिए उसकी क्या बात करनी सिर्फ दुख ना रह जाए तो आनंद घट जाता है घटा ही हुआ है तो इसलिए बुद्ध का पूरा मार्ग निषेध का मार्ग है नकार का मार्ग है सिर्फ उतनी बातें तुम हटा दो जिनसे दुख पैदा होता है और अचानक तुम पाओगे कि आनंद मौजूद था दुख पैदा होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता था दुख के जाते ही सब तरफ आनंद ही आनंद के दर्शन हो जाएंगे सब तरफ आनंद की धार बहने लगेगी बुद्ध क्यों आनंद की सीधी बात नहीं करते वो कहते हैं आदमी बड़ा ना समझ तुम जब आनंद की बात करते हो कि ब्रह्म आनंद है सच्चिद आनंद है तो आदमी सोचता है चलो आनंद को पाने की कोशिश करें वो दुख को मिटाने की कोशिश तो करते ही नहीं आनंद को पाने की कोशिश में लग जाता है और आनंद मिलता नहीं दुख को मिटाए तो दुख को तो वो भूल ही जाता है दुख की तो बात ही नहीं करता दुख के रास्ते पर तो चलता ही रहता और आनंद की वासना करने लगता है कि आनंद कैसे मिले कारण बने रहते बीमारी के और वो स्वास्थ्य की कामना करने लगता है तुम चिकित्सक के पास जाते हो चिकित्सक तुम्हारे स्वास्थ्य की बात ही कहां करता है वो तो यही कहता है कौन सी बीमारी चिकित्सा करता है बीमारी की स्वास्थ्य की तो कोई चिकित्सा होती ही नहीं स्वास्थ्य जैसी कोई चीज डॉक्टर की पकड़ में ही नहीं आती जब बीमारी सब समाप्त हो जाती तो तुम्हारे भीतर स्वास्थ्य का आविर्भाव होता है स्वास्थ्य लाया नहीं जा सकता सिर्फ बीमारी हटाई जा सकती इसलिए बीमारी का निदान लिए बीमारी का इलाज है तो बुद्ध तो कहते हैं मैं चिकित्सक हूं उनकी पकड़ बड़ी वैज्ञानिक है वो कहते हैं ये ये बीमारियां हैं। इन इन बीमारियों को हटा देना है। ये रही औषधि बीमारी हट जाएगी घटेगा स्वास्थ्य आनंद प्रकट होगा ऐसा ही समझो कि एक झरना है पानी का और एक चट्टान उसके मार्ग पर अड़ी है चट्टान हटा दो झरना बह उठेगा चट्टान मत हटाओ और बैठ बैठके करो पूजा और प्रार्थना की झरना बहे झरना नहीं बहेगा अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसी चट्टान पर बैठ के तुम पूजा कर रहे हो प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु झरना बहे और उसी चट्टान पर बैठे हो वो चट्टान हटे तो झरना अपने आप बहे बिना किसी प्रार्थना के बहेगा इसलिए बुद्ध ने प्रार्थना को तो मार्ग ही नहीं कहा बुद्ध ने तो कहा सिर्फ ध्यान चट्टान हट जाती विचार की चट्टान हट जाती ध्यान से विचार की बीमारी हट जाती है ध्यान की औषधि से विचार कट गया ध्यान से तुम निर्विचार हुए कि बस तत् झरना बह उठता है रस बहेगा उसकी बात ही नहीं करनी बात करने में खतरा है बात की कि आदमी में वासना उठती और खतरा यह है कि वासना के कारण ही तो आदमी आनंद को नहीं उपलब्ध कर पा रहा है निर्वासना में आनंद है फिर किसी के मन में आनंद की वासना उठ गई तो उसी से बाधा पड़ जाएगी मोक्ष की कोई कामना नहीं हो सकती क्योंकि सभी कामनाएं सांसारिक है, हैं मोक्ष की कामना भी सांसारिक है कामना मात्र संसार है इसलिए मोक्ष की बुद्ध बात नहीं करते उनकी बात बड़ी वैज्ञानिक है वो कहते हैं दुख निरोध इससे ज्यादा मत पूछो इतना कर लो फिर आ जाना इतना हो जाने दो फिर पूछ लेना इतना जिसका हो जाता है वो पूछते है नहीं वो आनंद में डूब जाता है वह अपरसीम आनंद में डूब जाता है फिर पूछने पाछने की बात ही नहीं रह जाती अब सूत्र अठंगी को सेठो सच्चानम चतुर पदा विरागो सेठो धम्मानम द्विपदाश चुमा मार्गो में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है सत्यों में चार पद चार आरी सत्य श्रेष्ठ है धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और दुई पदों में मनुष्यों में चक्षुष्मान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ है बड़ा प्यारा सूत्र है मग्गान मगान को सेठो बहुत मार्ग हैं भीतर आने के लेकिन बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ है तुम बाहर के मार्गों की बातें कर रहे कि कौन सा रास्ता अच्छा है अरे पागलो अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है भीतर आने के बहुत मार्गों में आठ अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है वे आठ अंग निम्न है सम्यक दृष्टि पहला अंग सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों से मुक्ति पक्षपात से मुक्ति आंखें खाली हो कोई भाव ना हो कोई विचार ना हो कोई सिद्धांत कोई शास्त्र ना हो कोई मत ना हो खुली निष्पक्ष आंख निर्दोष आंख जैसे दर्पण खाली तो सत्य दिखाई पड़ेगा तो सत्य कैसे बचेगा लेकिन दर्पण पर अगर कोई धूल पड़ी हो कोई पक्ष पड़ा हो रंग पड़ा हो तो फिर सत्य जैसा है वैसा दिखाई ना पड़ेगा सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों का अभाव जब सब दृष्टियां छूट जाती हिंदू की दृष्टि मुसलमान की दृष्टि ईसाई की दृष्टि जब सब दृष्टियां छूट जाती और कोई दृष्ट शून्य खड़ा होता है निर्वस्त्र नग्न सारी दृष्टियों से मुक्त तब सत्य को जाना जाता है यह पहला अंग दूसरा अंग सम्यक संकल्प हट नहीं औधत्य नहीं जिद्द नहीं अधिक लोग संन्यासी हो जाते हैं जिद्द से हट से औधत्य से अहंकार से तुम्हे अक्सर जिद्दी लोग सन्यासियों में मिलेंगे दुर्वासा की कहानी तो तुम जानते ही ना जिद्दी आदमी कुछ भी कर सकता है कुछ ना कर पाए सन्यासी हो जाता है बुद्ध कहते हैं यह संकल्प नहीं हुआ यह तो अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है सं, सम्यक संकल्प ठीक ठीक संकल्प का अर्थ यह है किसी जिद्द के कारण संन्यास नहीं बोध के कारण संन्यास समझ के कारण संन्यास होश से जीवन की प्रौढ़ता से जीवन को सब तरफ से परख के परिपक्वता से संकल्प तो हो लेकिन जिद्दी संकल्प नहीं चाहिए पूर्वक नहीं चाहिए निराग्रही संकल्प फर्क समझना मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो संन्यास लेके रहूंगा मैंने पूछा बात क्या है सन्यास किस लिए लेना उसने कहा कि मेरे पिता इसके खिलाफ हैं। मतलब समझिए आप पिता खिलाफ हैं इसलिए वो लेना चाहता है वो कहता है मैं लेके रहूंगा मैंने उसको समझाया कि अगर तेरे पिता खिलाफ ना हो फिर तू लेगा उसने कहा फिर मैं सोचूंगा जिद्द के कारण संन्यास ले रहा अहंकार को एक चोट लग गई बाप कहता नहीं लेना बाप भी जिद्दी है बाप का ही बेटा है उन्हीं का बेटा है उन्हीं जैसा है उन्हीं का फल है बाप जिद्दी है कि सन्यास नहीं लेना बेटा जिद्दी है कि लेकर रहूंगा कि बाप को मजा चखा के रहूंगा अब ये अगर सन्यास ले लेगा तो ये असम्यक संकल्प हुआ ये ठीक संकल्प नहीं है मैंने उससे कहा कि तू रुख मैं तुझे संन्यास नहीं दूंगा तू यह बात छोड़ दे ये तो बाप ने तुझे संन्यास ले दिया एक और घटना आपसे कहूं मेरे एक मित्र थे एक युवती सुन का प्रेम था दोनों का बड़ा प्रेम था ऐसा कम से कम दिखलाते तो थे दोनों के परिवार विपरीत थे और दोनों जिद में थे विवाह करने के मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा सोच लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना प्रेम तुम्हें दिखाई पड़ता है इतना प्रेम नहीं है सिर्फ एक जिद है अपने परिवारों से टक्कर लेने की उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारा प्रेम बहुत गहरा है मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की वो मुझसे नाराज भी हो गए कि आप बार बार ये बात क्यों उठाते मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम प्रेम समझ रहे हो इतना नहीं ये परिवारों का झगड़ा है और विवाह के बाद तुम झंझट में पड़ सकते हो क्योंकि जब विवाह हो जाएगा तो बात खत्म हो गई परिवार से जो झगड़ा था वो तो समाप्त हो गया नहीं, नहीं उन्होंने तो जिद्द से कहा कि हमारा प्रेम है विवाह भी कर लिया एक साल के बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि हम भूल में थे न मुझे लड़की से कुछ लेना देना है लड़की को मुझसे कुछ लेना देना बेटा ब्राह्मण घर का था लड़की पारसी थी न लड़की के घर वाले चाहते थे कि ब्राह्मण से शादी हो न ब्राह्मण के घर वाले तो चाय ही कह सकते हैं कि पारसी से शादी हो वो बड़ा झगड़ा था जिद अटक गई थी परिवार और बेटा बेटियों के अहंकार में बड़ी कलह थी साल भर में सारा प्रेम बह गया जब प्रेम बह गया तो अड़चने शुरू हो गई जो झगड़ा परिवार से चल रहा था वो आपस में चलने लगा झगड़े प्रवृत्ति के तो थे पहले मां बाप से लड़ रहे थे अब तो कोई बात ही ना रही मां बाप अलग ही पड़ गए उन्होंने ठीक है भूल ही गए कि जब तुमने शादी कर ली तो अलग हो जाओ अब जो झगड़ा मां बाप से लगा था वो झगड़ा एक दूसरे के प्रति लगने लगा उस युवक ने आत्महत्या की छह साल के भीतर शराबी हो गया और आत्महत्या तक बात पहुंच गई ख्याल रखना बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं को कहते थे सम्यक संकल्प किसी हट के कारण नहीं अपने बोध से समझ से आंतरिक उत्साह से लेना तीसरा अंग है सम्यक वाणी बुद्ध कहते थे जो जाने वही बोले और जैसा जाने वैसा ही बोले जरा भी अन्यथा थ ना करे और जो बोलने योग्य हो वही बोले आसार ना बोले क्योंकि बोलने से बड़ी उलझनें पैदा होती जीवन व्यर्थ के जालों में फंस जाता है तुम जरा ख्याल करना कितनी झंझटें तुम्हारे बोलने की वजह से पैदा हो जाती हैं किसी से कुछ कह बैठे झगड़ा हो गया झंझट बनी काश तुम अपने बोलने को थोड़ा न्यून कर लो तो तुम्हारे जीवन की नब्बे प्रतिशत झंझटें तो कम हो जाएं इस दुनिया में जितने मुकदमे चल रहे हैं झगड़े चल रहे हैं सिर फोड़े जा रहे हैं वो असम्यक वाणी के कारण है बुद्ध कहते थे जिसे स्वयं को जानना है उसे जितनी कम झंझटें जीवन में पैदा हों उतना अच्छा है चौथा सम्यक कर्मांत व्यर्थ के कामों में ना उलझो वही करो जिसके करने से जीवन का सार मिले क्योंकि शक्ति सीमित है और समय सीमित है हम में से अधिक लोग तो कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं हम खाली बैठना जानते ही नहीं कुछ करने को ना हो तो हमें बड़ी बेचैनी होती तो हम अपनी बेचैनी को करने में उलझाए रखते ना मालूम क्या क्या आदमी करता रहता है तुम अगर खाली बैठे हो कमरे में तो तुम कुछ ना कुछ करोगे उठ के खिड़की खोल दोगे अखबार पढ़ने लगोगे रेडियो चलाओगे कुछ ना कुछ करोगे कुछ ना मिलेगा सिगरेट पीने लगोगे कुछ ना कुछ करोगे व्यस्त रहने में हम अपने पागलपन को छिपाए रहते बुद्ध ने कहा इस तरह की व्यस्तता महंगी है धीरे धीरे अव्यस्त बनो वही करो जो करना जरूरी है जो नहीं करना जरूरी है वो मत करो अगर बेचैनी होती हो तो बेचैनी को जागरूक होकर देखो धीरे धीरे बेचैनी शांत हो जाएगी और जो शक्ति बचेगी व्यर्थ के कामों से उसे तुम सार्थक दिशा में मोड़ सकोगे पांचवां सम्यक आजीव बुद्ध कहते थे अपने जीने के लिए किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है अब कोई कसाई का काम करता है तो बुद्ध कहते ये व्यर्थ है इतना उपद्रव बिना किए आदमी अपना भोजन जुटा ले सकता है वो वही करो जिससे किसी के जीवन को अहित न होता हो क्योंकि जब तुम दूसरों का अहित करते हो तो तुम अपने अहित के लिए बीज बो रहे हो फिर फसल भी काटनी पड़ेगी सम्यक आजीव छटमा सम्यक व्यायाम बुद्ध कहते थे ना तो बहुत सुस्त हो और ना बहुत कर्मी मध्य में हो ना तो आलसी बन जाए और ना बहुत कर्मठ क्योंकि आलसी कुछ भी नहीं करता और कर्मठ व्यर्थ के काम करने लगता है मध्य में चाहिए सम्यक व्यायाम जीवन की ऊर्जा सदा संतुलित हो और सातवा बुद्ध का अंग है सम्यक स्मृति सम्यक ध्यान होश रखकर जिए स्मरण पूर्वक जिए मैं क्या कर रहा हूं इसे देखते जानते हुए करे क्रोध उठे तो क्रोध के प्रति भी अपने होश को सावधानी से देखता रहे कि यह क्रोध उठा ये क्रोध मुझे पकड़ रहा है अब यह क्रोध मुझसे कह रहा है मार दो इस आदमी के सिर में डंडा इस सबको देखता रहे और तुम चकित कि अगर तुम देखने में थोड़े सावधान हो जाओ तो जो व्यर्थ है वो अपने आप होना बंद हो जाएगा और जो सार्थक है वही होगा धीरे धीरे ये स्मृति तुम्हारे 24 घंटे पर फैल जाएगी उठते बैठते तुम जागे, जागे जागे चलोगे और एक ऐसी घड़ी आती है कि रात सोई भी रहोगे तब भी तुम्हारे भीतर जागरण की धारा बहती रहेगी एक सूत्र सुभ्र ज्योति की भांति तुम्हारे भीतर जागा रहेगा वही तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी जागा रहता है इसका मतलब यह नहीं कि संयमी सोते नहीं चलता कमरे में बैठा रहता अनिद्रा का बीमार रहता ऐसा मतलब नहीं इसका मतलब इतना ही कि नींद शरीर पर होती भीतर चैतन्य का दिया जलता रहता सम्यक स्मृति का अर्थ है जब 24 घंटे पर तुम्हारा ध्यान फैल जाए बोध फैल जाए तब तुम्हारी परिधि में जागरूकता आ गई और फिर अंतिम घड़ी है आठ मां सम्यक समाधि बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ठीक समाधि गैर ठीक समाधि उसे कहते हैं जिससे आदमी बेहोशी में पाता है तुमने देखा होगा कि कोई योगी जमीन में छिप जाता छह महीने के लिए समाधि ले लेता वो समाधि नहीं उसको बुद्ध कहते हैं असम्यक समाधि वो तो बेहोशी में पड़ा रहा जैसे मेंढक छिप जाता जमीन में और पड़ा रहता गर्मी के दिनों में आधा मुर्दा बस न मात्र को जीवित फिर वर्षा आएगी फिर मेंढक में प्राण आ जाएंगे ऐसा ही योगी अपनी श्वास को रोक मूर्छा में पड़ जाता है उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है छ महीने पड़ा रहेगा लोगों को चमत्कार भी मालूम पड़ेगा छह महीने बाद जब वो उठेगा तो लोग बड़े चमत्कार से भर जाएंगे बड़ी श्रद्धा और पूजा करेंगे लेकिन ये कोई समाधि नहीं ये तो अपने शरीर और अपने मन के साथ एक तरकीब अपने को मूर्छित करने की योजना इससे कोई सत्य को कभी नहीं जान पाया ऐसा होता तो मेढक कभी के सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते ऐसा साइबेरिया में सफेद रीच होते हैं वो भी यही करते हैं छह महीने के लिए मुर्दे की तरह पड़ जाते हैं श्वास बिल्कुल ठहर जाती तो श्वास की तरकीब है ये। इस तरकीब से कोई समाधि का संबंध नहीं है सम्यक समाधि का अर्थ है होश पूर्वक स्वयं के केंद्र पर विराजमान ये दो अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं सम्यक स्मृति परिधि पर जीवन के कर्म की जो परिधि है करते उठते बैठते चलते बात करते मिलते होश रखे फिर धीरे दीर धीरे यही होश केंद्र पर आने लगेगा फिर धीरे धीरे आंख बंद करके भीतर होश का दिया जलता रहे उसी दिए के साथ तुम एक हो जाओगे पूर्वक स्वयं में प्रविष्ट कर जाना सम्यक समाधि इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा बुद्ध ने कहा भिक्षुओ मज्ञान अष्टंगिको श्रेष्ठो अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी अरे तो पागलो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करो इतना तो तुम्हें समझाया है ये तुम किन मार्गों की बात करते सच्चानम चतुरोपदा अगर सच्चे श्रेष्ठ लोगों की बात कर रही है तो चार आरी सत्यों की बात करो जो मैंने तुम्हें बार बार समझाए हैं कि दुख है कि दुख के कारण है कि दुख के कारणों से मुक्त होने के उपाय हैं कि दुख से मुक्त होने की अवस्था है दुख निरोध की अवस्था है निर्वाण इनकी चर्चा करो विरागो से दम मानम अगर श्रेष्ठ धर्म की बात करनी है तो विराग की बात करो ये क्या राग की बात कर रहे हो विरागो सेतो धम मानम वैराग्य श्रेष्ठ धर्म है। विराग के गीत गाओ एक दूसरे को विराग समझाओ एक दूसरे के जीवन में विराग लाओ एक दूसरे को धीरे धीरे समझ इतनी गहरी करो कि जहां जहां राग के बंधन टूट जाए विराग की स्वतंत्रता उपलब्ध हो दुई पदांश चक्खु और यह आखिरी बात तो बड़ी अद्भुत है बुद्ध कहते हैं सुंदर स्त्री पुरुषों की बात कर रहे हो सुंदरी तो सौंदर्य तो केवल एक घटना में घटता है पदांच उसमें सुंदरी घटता है इन दो पैरों वाले जानवर में आदमियों में वही सुंदर है जिसके पास आंखें जो आंखों को उपलब्ध हो गया जो चक्षुष मान हो गया और तो सब अंधे जो बुद्ध हो गया जिसके भीतर ध्यान की आंख खुल गई वही सुंदर है और तो सब असुंदर ही और तो सब लासे हैं और तो सब मांस मज्जा है और तो सब आज नहीं कल मिट्टी में गिरेंगे और खो जाएंगे दुई पदांश चक्कुमा, आंख वालों की चर्चा करो बुद्ध ये कह रहे हैं कि मैं यहां बैठा तुम्हारे सामने आंख वाला तुम अंधों के सौंदर्य की बात कर रहे हो ऐसो मग्गो नथंजो दसनस विशुद्धिया एतम ही तुम्हें पटिवजत मारसेथम पमोहम दर्शन की विशुद्धि के लिए यही मार्ग है दूसरा मार्ग नहीं इसी पर तुम आरूढ़ हो यही मार्ग को मूर्छित करने वाला है इसी से तुम्हारा शैतान मन हारेगा अन्यथा नहीं हारेगा तुम अपने शैतान मन को तो बड़े उपाय दे रहे हो बाहर की बातें कर रहे हो इससे तो शैतान मन और मजबूत होगा मार बुद्ध परंपरा में शैतान के लिए दिया गया नाम है शैतान तुम्हें मार रहा है प्रतिपल मार रहा है शैतान तुम्हें मारे डाल रहा है और ये शैतान कोई बाहर नहीं तुम्हारा मन है ये मन तुम्हें बाहर ले जाता है भटकाता है इस मन से सावधान हो ऐसो मग्गो नथंजो दस नशुद्धिया ऐसे जागोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दर्शन की विशुद्धि पैदा होगी तुम्हारे पास विशुद्ध आंखें आएंगी उन विशुद्ध आंखों से सत्य जाना जाता है जिया जाता है फिर जीवन रसधार बहती एतम तम ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संत अक सत्यो वे मगा अक खातो वे मया मगो अंजनाए सलंथनम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुखों का अंत कर दोगे शल्य समान दुख का निवारण करने वाला जानकर मैंने इस मार्ग का तुम्हें उपदेश किया है बुद्ध कहते हैं मैं कोई दर्शन शास्त्री नहीं हूं मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं मैं तो एक वैध हूं मैंने ये मार्ग तुम्हें कहा है सिर्फ इसलिए कि इसके द्वारा तुम दुखों के निरोध को उपलब्ध हो जाओगे तुम्हारी बीमारियां छूट जाएंगी तुम स्वस्थ हो जाओगे अख खातो वे माया मग्गो मैंने तो इसीलिए सिर्फ ये उपदेश दिया है अष्ट अंगों वाले मार्ग का चार आरी सत्यों का आंख वाले बुद्धत्व को पाने का कि तुम दुख के पार हो जाओ तुम्हें ही किंचम आतपम अखतारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना और उद्योग तो तुम्हें ही करना है तथागत का काम तो उपदेश करना है इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान परायण पुरुष मार्ग के बंधनों से मुक्त हो जाते ये बुद्ध के बड़ी प्रसिद्ध सूक्तियों में से एक है तुम्हें ही किंचम आतपम चलना तो तुम्हें ही होगा मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूं जाना तो तुम्हें ही होगा मैं तो सिर्फ मार्ग की तरफ इंगित कर सकता हूं बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते और तो क्या कर सकते बुद्ध पुरुष तुम्हें निर्वाण नहीं दे सकते सिर्फ निर्वाण की तरफ इंगित कर सकते फिर चलना तुम्हें ही होगा निर्वाण कोई किसी को दे नहीं सकता ये तो तुम मुझ पर भरोसा करके मत बैठो मैं तुम्हें ना ले जा सकूंगा अखतारो तथा गता मैं तो सिर्फ जो मैंने जाना है जैसे मैंने जाना है उतना तुमसे कह दूंगा फिर यात्रा तो तुम्हें ही करनी होगी चलना तो तुम्हें ही होगा तुम्हारे ही पैरों से चलना होगा तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें देखना होगा मेरे खाए तुम्हारा पेट न भरेगा और न मेरे देखे तुम्हारा दर्शन खुलेगा मेरे चले तुम कैसे चलोगे इस सत्य की यात्रा पर प्रत्येक को अपने ही पैरों से जाना होता है यात्रा बड़ी अकेली है एक एक की है हां बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते नक्शा दे सकते हैं समझा सकते हैं क्योंकि जहां से वे चले हैं उन मार्गों की तुम्हें खबर दे सकते हैं पटीपन्ना पमो खंती झाइनो मारबंधना, इस मार्ग पर अगर तुम आरूढ़ हो जाओ इस भीतर के मार्ग पर तुम ध्यान पारायण हो सको तो मार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो ये मन तुम्हारा जो शैतान की तरह तुम्हें बाहर भटका रहा है इससे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है लेकिन चलना होगा श्रम करना होगा और ये ऊर्ध गमन है जैसे पहाड़ पर कोई ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है इतना कष्ट साध्य नहीं है इसलिए तो वासना आसान है समाधि कठिन है वही ऊर्जा वासना में जाती है वही ऊर्जा समाधि में लेकिन समाधि कठिन है क्योंकि समाधि में ऊपर की तरफ यात्रा करनी होती है और वासना में नीचे की तरफ जैसे पत्थर को धक्का दे दो पहाड़ पर अपने आप फिसलता हुआ गिरता हुआ लुढ़कता हुआ खाई खंडकों में पहुंच जाएगा लेकिन इतना सा धक्का देने से पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुँच जाएगा चोटी पर तो ले जाने में श्रम करना होगा पसीना बहेगा श्रम करने के कारण ही बुद्ध ने अपने मार्ग को श्रमण कहा है भारत में दो संस्कृतियाँ हैं एक संस्कृति का नाम ब्राह्मण संस्कृति एक संस्कृति का नाम श्रमण संस्कृति दोनों का मौलिक भेद इतना ही है ब्राह्मण संस्कृति की मान्यता है कि प्रभु के प्रसाद से मिलता है सब तुम प्रार्थना करो प्रभु की अनुकंपा होगी तो मिलेगा श्रमण संस्कृति का कहना है कोई प्रभु नहीं है देने वाला तुम श्रम करो तो मिलेगा इसलिए ब्राह्मण संस्कृति में प्रार्थना केंद्रीय है और श्रमण संस्कृति में ध्यान केंद्रीय है सुनते हो बुद्ध कहते हैं पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान पारायण पुरुष हिंदू संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति कहती है ईश्वर परायण बनो बुद्ध कहते हैं ध्यान परायण बनो ईश्वर कहां है किसी दूसरे के सहारे मत बैठे रहो कोई तुम्हें मुक्त करने ना आएगा उठो तुम्हारे ही पैरों पर भरोसा करो अपने आत्मबल को जगाओ अपने आत्मविश्वास को जगाओ अपो दीपो भव अपने दिए बनो बुद्ध कहते हैं मैंने तो सार सूत्र कह दिए इशारे बता दिए अब तुम ये मत सोचो कि इन इशारों को सुन लिया तुमने तो पहुंच गए समय मत गमाओ समय थोड़ा है व्यर्थ की बातों में मत पढ़ो और बाहर के मार्गों की चर्चा में मत उलझो क्योंकि जिस चर्चा में तुम उलझोगे आज नहीं कल उस मार्ग पर चल पड़ोगे भीतर के मार्ग की चर्चा करो भीतर के भी मार्ग के संबंध में विमर्श करो भीतर के मार्ग के संबंध में एक दूसरे से समझो कोई तुमसे दो कदम आगे गया कोई दो कदम पीछे इस भीतर के मार्ग की इस भीतर के मार्ग पर खड़े हुए वृक्षों की इस भीतर के मार्ग पर बने हुए सरोवरों की इनकी बातें करो। बुद्ध ने एक छोटी सी घटना को एक बड़े महत्वपूर्ण उपदेश का आधार बना लिया बुद्ध ने ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं को बड़े अद्भुत प्रसंगों में बदल दिया है बुद्ध जैसे पुरुष मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है आज इतना ही